राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय पक्षी दादाजी यह किसकी आवाज है अरे यह तो एक पक्षी की आवाज है बल्कि पक्षियों के राजा की दादाजी कौन सा पक्षी है यह अरे नहीं पता हम्म <laughs> यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है अब समझे हां हां यह मोर है ना हां ठीक पहचाना यह मोर की आवाज है सुन सुन फिर पुकारा मोर अरे सुन रहे हो ना बादलों की गरज लो वर्षा होने लगी रे बाप मोर कितना सुंदर है पंख तो देखो मोर के कैसे फैले हैं पंख की तरह देखें अरे बादलों को देखने के लिए मोर ने अपनी हजारों आंखें खोल लिए हजार आंखें कहां है ये तो पैसे हैं <laughs> चल हट लालची कहीं का हरदम पैसे ही देखते हैं तुझे तो और मोर के सिर पर मुकुट कैसा लगा है दादाजी अरे हां यह मुकुट कितना अच्छा लगता है तभी तो मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है अच्छा मैं भी मुकुट लगाकर राजा बनूंगा हा हा क्यों नहीं मगर सुन ले सिर्फ मुकुट लगाकर कोई राजा नहीं बन सकता क्यों दादाजी ऐसा क्यों अरे ऐसा हो तो सब राजा ना बन जाए तुम मोर कैसे बना राजा अच्छा hmm. सांप देखा है कभी तुमने हां लंबा लंबा काला और जहरीला हां सांप पक्षियों के अंडे चुराकर खा जाता है हूं मैं तो जानता था सांप कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता <laughs> अरे चुपचाप सुन बातें मत बना तो भाई सांप हुआ पक्षियों का दुश्मन हुआ ना हां और मोर सांपों को मार देता है अच्छा हां और इस तरह सांप से पक्षियों की रक्षा करता है तो भाई है ना मोर पक्षियों का राजा बनने के लायक हां और क्या अच्छा भाई जानते हो मोर की सुंदरता ने कितने बड़े-बड़े कलाकारों का मन मोह लिया है हमारे देश के कोने-कोने में मंदिरों महलों और किलों में मोर के चित्र मिलते हैं जानते हो मुगल काल में हमारे लाल किले में एक कीमती सिंहासन था उसका नाम भी था मयूर सिंहासन इसको उर्दू में तख्त-ए-ताऊस कहते हैं ताऊस का अर्थ है मोर और तख्त का अर्थ है सिंहासन इसलिए यह हुआ मयूर सिंहासन हां हां और अंतरदेशीय लिफाफा उठाया है ना उस पर भी बना होता है मोर <laughs> वो इसलिए कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी तो है अच्छा तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है हां मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है लेकिन दादाजी हमारा राष्ट्रीय पशु तो बाघ है डरावना खूंखार राष्ट्रीय पक्षी भी मोर के बजाय कोई ऐसा ही लड़ाकू सा पंछी होना चाहिए ना जैसे चील कौवा <laughs> अरे बस रहेगा बुद्धू का बुद्धू अरे हम लड़ाकू लोग थोड़े ही हैं जो चील को राष्ट्रीय पक्षी बनाते मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसलिए बनाया गया कि मोर सबसे पहले भारत में ही पाए जाते थे सिकंदर ही पहले मोरों को यूनान ले गया लेकिन भाई आज भी मोर की सबसे सुंदर जातियां भारत में ही पाई जाती हैं और हां सम्राट अशोक के जमाने में भी मोर ही राष्ट्रीय पक्षी था दादाजी भारत में मोर कहां-कहां पाए जाते हैं भाई मोर सबसे अधिक हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं लेकिन यह न समझना कि मोर कहीं और नहीं मिलते देश का कोई राज्य ऐसा नहीं जहां मोर ना होते हों पंजाब हो या तमिलनाडु गुजरात हो या बंगाल मोर भारत के हर कोने में पाए जाते हैं दादाजी हमें एक मोर पकड़ के दे दो ना नहीं नहीं नहीं हम मोर पालेंगे बिल्कुल नहीं क्यों नहीं क्या मोर पाला नहीं जा सकता दादाजी भाई पाला तो जा सकता है बहुत से लोग पालते भी हैं लेकिन मोर तो खुले मैदानों में छोटी-छोटी घाटियों या खेतों में ही रहना पसंद करते हैं उन्हें फिर हम कैद क्यों करें क्यों ठीक है ना अरे हां हां तुम वो कविता तो सुनाओ Jengal me mor na ja. Ha ha, ja, ja, ja, ja, ja, देता है डलर जंगल में मोर नाचा चम चम चम चम जंगल में मोर नाचा चम चम चम चम भाई वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर हां <laughs> आजकल तो तुम अच्छी अच्छी चीजें खाते हो ना इसलिए तुम्हारा गला भी बड़ा सुरीला हो गया है और मोर क्या खाते हैं दादाजी भाई मोर सांप छिपकली और कई तरह के अनाज और कीड़े खाते हैं अरे वाह इसका मतलब हुआ हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो किसानों का भी बड़ा अच्छा दोस्त है हां खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर मोर किसानों की मदद करता है तो सब लोगों को मोर इतना अच्छा लगता है और मोर कीड़े मकोड़ों का सफाया करके किसान की मदद करता है और और जंगल के खतरे का भोपू भी है मोर खतरे का भोपू वो कैसे दादा जी जंगल में बाघ चीता शेर जैसे शिकारी जानवर जैसे ही शिकार को निकलते हैं मोर चिल्लाने लगता है उसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर समझ जाते हैं कि खतरा आ रहा है और बस फराटे भरते हुए भागकर छिप जाते हैं दादाजी मोर को दूसरों का इतना ध्यान रहता है हां हां देखिए ना दादाजी सांपों को मार मार कर पक्षियों की रक्षा करता है शिकारी जानवर के आने की खबर देकर दूसरे जानवरों की जान बचाता है अरे दूसरे कैसे एक ही जगह रहने वाले सब एक हुए या नहीं हां दादा जी जैसे हम सारे देशवासी एक हैं हां जैसे हम सारे देशवासी एक हैं पंजाब बिहार कश्मीर गुजरात मणिपुर महाराष्ट्र कहीं भी रहें पर हम भारत वार्ची एक हैं हाँ बाता जी हम सब एक हैं